देवी भागवत दूसरा स्कंद सूर्य कहते हैं इस प्रकार कहकर कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया कोई जान न जाए इस बात से वह डरती थी पश्चात स्नान किया भयभीत रहती हुई पिता के घर काल छेप करने लगी उधर धाय पिटारी लेकर जा रही थी रास्ते में अधीरथ नामक सूत मिला अधीरथ की स्त्री राधा भी साथ थी उसने उस बच्चे को मांग लिया फिर अधीरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ इसके बाद वही कन्या कुंती स्वयंबर में पांडव की धन पत्नी बनी पांडू की एक दूसरी माद्री थी उसके पिता मद्राज थे एक समय की बात है महान पराक्रमी पांडव जंगल में शिकार खेल रहे थे उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई उस समय वे मुनि मृग के रूप में अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे राजा ने उन्हें मृग समझ लिया था मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर कुछ को श्राप दे दिया यदि तुम कभी तो मुनि के यो श्राप दे देने पर पांडु को बड़ा शौक हुआ वे अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके वन में रहने लगे मुनिवरों पांडु की कुंती और माद्री दोनों स्त्रियों को सती धर्म का पूर्ण ज्ञान था राजा की सेवा करने के लिए वे भी सांस चली गई गंगा के तट पर मुनियों के आश्रम थे वहीं पांडु ने भी अपना निवास स्थान बनाया अनेकों धर्मशास्त्र सुनने को मिलते थे उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी एक समय की बात है कथा का प्रसंग चल रहा था एक धार्मिक वाणी राजा के कान में पड़ी आदरपूर्वक पूछने पर मुनि ने कहा परम तत् संतानहीन की गति नहीं होती है स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वह नहीं होता अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परमावश्यक है अंशज पुत्र का पुत्र क्षेत्रज गोलक कुंड शहोड़ कानिन कृत कृत वन में मिला हुआ किसी का दिया हुआ तथा किसी निर्धन से पैसे देकर खरीदा हुआ ये ग्यारह प्रकार के पुत्र कहे गए हैं इनमें उत्तरोत्तर एक से एक को निकृष्ट माना गया है इसमें कोई नहीं है। यह वचन सुनकर पांडु ने अपनी कमल प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा प्रभो मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है पूर्व समय की बात है दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था इसका प्रयोग कभी विफल नहीं हो सकता राजन यदि इस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूँ तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया वहां धर्म प्रधारे उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता हुई वायुदेव की कृपा से भीम और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन का अर्जुन को उत्पन्न किया एक एक वर्ष के अंतर से ये तीनों परम्पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए फिर मादरी ने पतिदेव पांडु से कहा कुरुश्रेष्ठ मुझे भी पुत्र दीजिए महाराज मैं क्या करूं, प्रभो मेरा भी दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है मादरी की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया कुंती बड़ी दयालु प्रदिया थी उन्होंने मादरी को मंत्र बतला दिया पति की अनुमति से मादरी ने एक पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए उनके अनुग्रह से माद्री नकुल और सहदेव इन दो पुत्रों की जन्नी हुई द्विजरों इस प्रकार पांचों देव कुमार पांडव क्षेत्रज पुत्र हुए एक एक वर्ष के व्यवधान से उस जंगल में ही इन कुमारों का जन्म हुआ